द्रं कर्णे श्रृणिया भद्रं वा। पशे माक्ष स्थिर दृष्टुआ संग शांति शांति शांति अथर्व वेदीय के परिषद एकादश मंत्र तक कारिका की सहित व्याख्या होगी आगे द्वादश मंत्र है इतने मंत्र ऐसा बारह मंत्र ही है आगे जो कारिकाएं चलेंगे तो वो सप्तम मंत्र या द्वादश मंत्र के व्याख्या रूप में क्योंकि शांतम शिवम अद्वैतम कहा है तो यहां भी शिवो अद्वैता इत्यादि यहां द्वादश मंत्र में भी है तो अद्वैत की सिद्धि श्रुति से सिद्ध है फिर भी युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है तर्कशील लोगों के साथ युक्ति से भी अद्वैत की सिद्धि की जा सकती है तो उसके लिए पहले द्वैत को मिथ्या घोषित करना अनिवार्य होगा इसलिए द्वैत वैतथ्य प्रकरण शुरू करेंगे आगे द्वैत जैसा दिखता वैसा नहीं है दिखता कुछ है, है कुछ और है सर्प दिखाई देता है होता वहां रज्जु रज्जु होती है चांदी दिखाई पड़ता है, होता है वहां शिपी का टुकड़ा होता है जल दिखाई देता है होती मरुभूमि होती है वितथा वितथा तथा जैसे दिखे वैसा नहीं जब वितथा का धर्म को वै होता है, हैं प्रकरण होगा वो अद्वैत की पुष्टि के लिए द्वैत को मिथ्या घोषित करना उसके लिए स्वप्न का स्वप्न दृष्टान्त देंगे स्वप्न में जो वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं वो वस्तु तो जितने भी है कैसे है एक व्यक्ति उत्तरकाशी में सोया हुआ होगा खा पी करके सोया होगा रात्रि में अमेरिका आदि पहुंचा हुआ अपने को अनुभव करता है दूर देश में पहुंचा हुआ अनुभव करता है और स्वप्न देखता है गीताराम के नाड़ी में हृदय के भीतर नाड़ी है वहां स्वप्न देखना होता है तो संकुचित स्थान है वहां पर इतना बड़ा देश अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश इतना बड़ा दृश्य होना संभव नहीं संकुचित एक और दूसरी बात यह है कि उसके पास इतना समय भी नहीं वहां जाकर के फिर लौट के आ जाए कुछ ही मिनटों में कुछ ही घंटों के अंतर यह सारा दृश्य हो जाना है यहाँ सोया हुआ बम्बई पहुंचा हुआ तो था तत्तर स्थान में दूर देश में पहुंचा हुआ समझता है एक तो इतना समय नहीं है आने जाने का समय नहीं उसके पास और एक जहा स्वप्न दिख रहा है इतने संकुचित स्थान इतना छोटा स्थान नाड़ी के भीतर में होना है उसको तो वहां पर इतना बड़ा दृश्य होना भी संभव नहीं स्वप्न मिथ्या है उसको मिथ्या घोषित करें पहले कोई बोलेगा स्वप्न भी सत्य है तो उसके लिए स्वप्न को मिथ्या पहले घोषित करेंगे उसके बाद उसी को दृष्टांत बना करके जागृत होने का प्रकरण ऐसा होता है आगे तृतीय प्रकरण आएगा अद्वैत प्रकरण यद्यपि श्रुति ने बता दिया है शांतम शिवम अद्वैतम सप्तम मंत्र में है द्वादश मंत्र में शिवो अद्वैत प्रपंच आने वाला है अद्वैत अद्वैत आया माने फिर भी अद्वैत भी युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है इसमें तृतीय प्रकरण आरंभ आरम और चतुर्थ प्रकरण ऐसा ही होगा कि उन वादियों को आपस में भिड़ा देंगे जैसे सांख्य और नैयायिक है आपस में भिड़ जाते हैं नैयायिक बोलता आत्मा कर्ता बोलता है दोनों में है सांखे को पूछेंगे कि ठीक बोल रहा है बोलेंगे नहीं करता नहीं आपका खानी भोगता है आपस में एक दूसरे के खनन करके समाप्त हो जाएंगे हमें कुछ नहीं करना पड़ता वादियों को विरुद्धवादियों के मत से लड़ा करके आपस में संग्राम करके सब सुंदर उपन्दर न्याय से सब को समाप्त कर देंगे सारे मत समाप्त हो जाएगा और अद्वैत तो सुरक्षित हो जाएगा इस तरह से अलाद शांति प्रकरण तात्पर्य होगा पहले तो वादियों को लड़ाएंगे बाद में ये जो दृश्य दिख रहा है अद्वैत हो तो कैसे दिखता है कहते हैं ना होता हुआ दिखता है कैसा दिखता है जलती हुई जो लकड़ी है उसको जब घुमाएंगे हम चलती हुई लकड़ी को घुमाएंगे तो घूमने तो का क्रिया जल्दी जल्दी यहां से वहां वहां से वहां हो रहा है एक बोला ही दिखाई पड़े वास्तव में अग्नि गोल है क्या अग्नि तो, तो क्रिया के माध्यम से ऐसे हमें बोल दिखाई पड़ रही है जल्दी जल्दी घुमा रहे है अग्नि बोल नहीं होती है न होने पर भी गोलाई दिखाई देता है वैसे जगत न होने पर भी दिखाई देता है, है, है। इसके लिए चर्चा हो गई तीन ओमकार के माताओं के माध्यम से विश्व तैजिस प्राको की चर्चा हो गई विश्व आत्मा आकार से रूप है ओंकार में जो आकार है उस रूप है पहले ओम को आत्मा रूप में कहा था मैंने जो बाचक था उसको वाच्य के रूप में कहा था अभी वाच्य को वाचक बाच्चक के रूप में मान रहे हैं दोनों अभिन्न है करके दिखा रहे थे ये तीनों में। अभिधान और अभिधेय को एक एक करके दिखाया अब उसके ऊपर जब हमारे अज्ञान भी हट जाता है जिस अवस्था में सुश्रुप्ति से ऊपर की अवस्था माने अज्ञान भी नहीं है उस अवस्था में हम होते हैं तो उस काल में फिर क्या कहा जाए उसके लिए मंत्र है जो ओमकार अमात्र में पहुंच जाता है ओमकार जब मकार का उच्चारण समाप्त तो होगा ओम बोलते समय उसके बाद अमात्र में जाएगा अमात्र ओंकार वो स्वरूपी होगा तुरय स्वरूपी होगा ये तीनों अवस्थाओं से ऊपर की चर्चा है वो और लक्षणावृत्ति से समझना है इसके लिए बोलना चाहते हैं आगे मंत्र है <clears throat> अमात्रतु अव्यपह प्रपंचोपत्व ओंकार आम्व संशतिमाद चतुर्थो शिवो अत्रुथो अव्यपहार्य पंचोप शिवकार आत्म संविशति अंकार मात्रा मैन ओंकारे स ओंकार अ गौबरी समास करना जिस ओंकार में मात्रा नहीं है मकार के आगे कोई मात्रा नहीं होती तीन ही मात्रा है तो जागृत स्वप्न सुशुक्ति को लेकर के चर्चा की गई थी उसकी अमात्र मात्रा नहीं जिस ओंकार में ऐसा जो ओंकार है वह चतुर्थ वो चतुर्थ आत्मा है तुरिया आत्मा है अमात्र ओंकार तुरिया आत्मा ही है तुरी आत्मा क्यों वो तुरिया आत्मा कैसा अमात्र ओमकार तुरिया आत्मा रूप होता है तो कैसा अव्यवहार्य व्यवहार के योग्य नहीं होता जागृत जागृतकालीन आत्मा स्वप्नकालीन आत्मा सुश्रुतिकालीन आत्मा व्यवहार के योग्य है किन्तु उसके ऊपर की अवस्था में व्यवहार के योग्य नहीं है अव्यवहार्य तो मन वाणी की गति नहीं वहां जहाँ तक मन और वाणी की गति है वहां तक व्यवहार होता है उस अपने स्वरूप तुरय अवस्था में मन बाणी की गति नहीं है क्यों मनवाणी आदि प्रपंचों प्रपंचोपम करके कहते हैं सारा प्रपंच का शांत भाव है वहाँ वही प्रपंच नहीं वहां अज्ञान भी नहीं है जागृत अवस्था क्या माने स्थूल विषय कहाँ सूक्ष्म विषय क्या उसका कारण अज्ञान भी नहीं है प्रपंच का अभाव है ऐसा है शिवा है कल्याण स्वरूप है सुख स्वरूप है अद्वैत है वहां वो तो नहीं हो सकता जागृत स्वप्न सुन के विषय विषय भाव से दो दो दिखाई दे रहे थे वहां पर अद्वैत है एवं ओंकार आत्मा इस प्रकार से जाना गया जो ओमकार है चतुर्थ तुरीय आत्म से जाना गया ओंकार आत्मैव व आत्मा ही है ओमकार। अमात्र ओमकार जो होता है आत्मा ही आत्मा से अतिरिक्त नहीं है आत्मैव फल बताते हैं आगे ऐसे आत्मा को जो जानता हो ओंकार को आत्मा से अभिन्न ओंकार को समझता हो क्या होगा संबी सती आत्मना आत्मान अपने से अपने में प्रवेश करता है माने वहां कर्ता और कर्म दो नहीं हो पाता अलग नहीं हो पाता प्रवेश करना माने जाकर के मिलना नहीं वही स्वरूप है वह समझ जाता है <coughs> लक्षणा तृति से समझ जाता है आत्मना आत्मान संबी अपने से अपने को प्राप्त कर लेता है या एवं वेद इस प्रकार से ओंकार चतुर्थ माने अमात्र ओंकार आत्मस्वरूप है ऐसा जो जानता हो ये कहा ठीक है प्रत्येक चैतन्यम ओंकार संवेदनम त्रिमात्र ओंकार अध्यस्त न तत्ताद ओंकार निरुच्य थे प्रत्येक चैतन्य के ओंकार शब्द से कहा गया है अमात्र ये चतुर्थ करके जो प्रत्येक चेतन है अंतरात्मा है को ही ओंकार शब्द से कहा जाता है क्यों कहा जा रहा है जाता है यहाँ प्रत्यक्ष चैतन्य ओंकार संवेदन ओंकारवेदन उपासनम यश्य जैसे आत्मा की उपासना कहाँ होती है ओंकार मंदाधिकारी के लिए ओंकार को तो आत्म शब्द को उपासना करनी है आलम्बन है तो सहारा है कहा माने मंदाधिकारी के लिए आत्म प्राप्ति के साधन क्या है आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम यह तो ज्ञात तो ज्ञाप्र के नहीं है। ऐसा यह सबसे बड़ा आलम्बन है ओमकार अन्य ओंकार की अपेक्षा सबसे बड़ा साधन है ऐसा कहा कहते सात्यक चैतन्य में ओमकार संवेदन ओमकार संवेदन में ओमकारे बहुबरी समासवेदनम उपासना आत्मा जिस आत्मा की उपासना कहाँ होती है ओंकार में ऐसे को प्रत्येक चैतन्य को कहा ओंकार संवेदन प्रत्यक चैतन्यम तो ओंकार जिस ओंकार में जिसकी उपासना होती है ऐसा जो प्रत्येक चैतन्य है वह प्रत्येक चैतन्य त्रिमात्र ओंकार जब तीन त्रिमात्र अ उम ओंकार है उसके साथ अध्यस्त होने से प्रत्येक चैतन्य जब उसके साथ घुलमिल गया था उस अवस्था में तादात्म जो त्रिमात्र ओंकार जो अध्यस्त है उसके साथ में आत्मा का तादात्म्य होने से ओंकारो निरुच्यते इसलिए आत्मा को यहाँ ओंकार शब्द से कहा गया अमात्र शब्द से कहा ओंकार शब्द से कहा गया चेतन क्या प्रत्येक चैतन्य पंचमी है प्रत्येक चैतन्य में नहीं निरुच्यते हैं प्रत्येक चैतन्य को ओंकार कहा जाता है तादात्म्य होने से ओंकार के साथ अध्यस्त होने से तादात्म्य हो गया तादात्म्य होने से ओंकार कहा जाता है उसको दो नंबर की टिप्पणी ओंकार संवेदन ओंकारवेदनम उपासनम यश्य प्रत्येक चैतन्य से ऐसा होगा जिस प्रत्येक चैतन्य की उपासना ओंकार में होती हो उसको कहा ओंकार संवेदनम या संवेदन शब्द करता उपासना यदवाथवा दूसरे प्रकार कर सकते हैं यदवा ओंकार संवित्तीकरण यश्य ओमकार ही उसके ज्ञान का कारण है जिसका ओमकार से ज्ञान होगा आत्मा का पहचान होगा ओमकार के बिना पहचान नहीं होता ऐसा भी कर सकते हैं का विग्रह ऐसा करना ही कहा टीका तस् उस आत्मा का जो ओमकार शब्द से कहा गया जो आत्मा है उस आत्मा का तस् तस्य माने ट्रिप्पणी का प्रत्येक अभिन्न ओंकार ऐसे जो इस अंतरात्मा से अभिन्न जो ओंकार है उसका परेण ब्रह्मणा ऐक्यम अमात्रादिश्रुतिया विवक्षित है ताम अवतारे ज्या करोती परब्रह्म के साथ में एकता करनी है इस ओंकार का जो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ओंकार है अमात्र ओंकार उसका जो परमात्मा है परब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म उसके साथ ऐक्यम अमात्रादिश्रुतिया विवक्षित है उसके साथ ऐक्य की विवक्षा होती है बोलना चाहते हैं किसके द्वारा अमात्रादिश्रुतिया जो अमात्र सतुत्व अविवार्य श्रुति के द्वारा ये विवक्षित होता है ताम अवतार व्याख्या करो थी उसी श्रुति को अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं जो अमात्रा आदि कहने वाली श्रुति है ताम उस को अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं कहा भाष्य में कहते हैं अमात्रो मात्रा यसे नास्ती सो अमात्र ओंकार ओंकार को अमात्र कहा जिसमें मात्रा न हो कोई मात्रा नहीं है अबिनय ऊ बी नहीं मिनय ऐसे ओंकार को अमात्र बहुबरी समाज से जैसे अपुत्र होता है उसी प्रकार विद्य ते मात्रा ऐसे ऐसे जिसमें मात्रा नहीं है जिस ओंकार की ऐसे ओंकार को अमात्रा कहा गया कहा। अमात्रो मात्रा यश्य नास्ती जिस ओंकार का मात्रा नहीं है अमात्रा अवस्था में है, वही अमात्र है सो अमात्र ओंकार जो अमात्र ओंकार है चतुर्थ वो तो तुरथ मे तुरीय आत्मा तुरीय आत्मा ही है वो अमात्र ओंकार तुरी आत्मा से अतिरिक्त नहीं होता चतुर्थ मान तुरीय जो वो आत्मा ही है केवल माने वहां दो नहीं होते ओंकार अलग आत्मा अलग नहीं एक ही है मात्र ओंकार दो नहीं होते हैं केवल एक ही है तुर्य आत्मा ही है केवल क्यों तो कहा अविधान अविधेय रूपये और बांग नशे क्षण उस अवस्था में वाणी और मन दोनों गायब है केवल अलग ऊपर के साथ आत्मव केवल ऐसा अभिधान अविधेयर वाण मनोर जो अभिधान और अभिधेय हैं, शब्द को अभिधान कहते हैं और अर्थ को अभिधेय कहते हैं ये दोनों का यहाँ पर को अभिधान शब्द से लेना और मन को अभिधेय शब्द से लेना क्योंकि मन से अतिरिक्त तो विषय कुछ नहीं है मन ही है विषय तृतीय प्रकरण में कारिका में बताएंगे मनोदृश्य मदम सर्वम यद मनुष्य भावे द्वैतम नैरोपलब्ध थे अद्वैत प्रकार ऐसे कार्य करेंगे। देंगे मनोदृश्य मितम सर्प जो कुछ भी दिखाई पड़ता है मन का दृश्य ही है मन ही है मन से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है क्यों मन से अतिरिक्त यदि विषय कोई हो तो जब मन अमनी भाव में जाता है अपना काम करना छोड़ देता है उस अवस्था में विषय मिलना चाहिए मिलते हैं क्या मन है तो विषय है मन नहीं तो विषय नहीं इसलिए मन विषय ही वही है मन ही है ऐसा तृतीय प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में जाएंगे मनोदृश्यम जो कुछ भी चराचर जगत जो भी है मनरूपी दृश्य ही है क्यों मन से अतिरिक्त हो तो मन के न होने पर भी होना चाहिए अनुभव मनस वही अमनी भाव जब मन अमनी अवस्था में हो जाता है सुशुक्ति आदि में हो जाता है मन समाधि में पहुंच होता है जिस स्थिति में मन काम नहीं करता तो वहां पर द्वैतंग नैव उपलब्ध द्वैत मिलता नहीं है विषय मिलते नहीं है इसके मतलब जो कुछ है मन ही है इसलिए अविधेय स्वरूप से मन को लेना है ये काम चाहते हैं अविधान अविधेयर अविधेय रूपयोर वाण रूप मानस हो या अविधान अविधेय स्वरूप कौन में थे वाणी और मन अविधान से लेना वाणी को और अविधेय से लेना मन को ये दोनों का क्षणत् उस अवस्था में न मन काम कर रहा है न मन है न वाणी है दोनों नहीं है इसलिए अमात्र ओंकार जो होता है वो आत्मा ही होता है चतुर्थरी आत्मा ही होता है तो मन मनवाणी वहां काम नहीं करते आए ही नहीं क्यों सर्व प्रपंचो उपशम है उस अवस्था में कोई प्रपंच आए ही नहीं प्रपंच के अंतर्गत मन भी है पाणी भी है वो भी नहीं वहां क्षीणत्वाद बांग मन का दोनों के क्षीण होने से समाप्त हो गए वहां इसलिए अव्यवहार्य हो जाता है वो उस उसकाल जो अमात्र तो ओंकार स्वरूप है वो अब जो मात्रा काल में ओंकार रहेगात्र से अभिन्न हो गया जो ओंकार वह अव्यवहार या व्यवहार के योग्य नहीं है क्या दूसरा विशेषण देते हैं प्रपंचों का समाह उस अवस्था में कोई प्रपंच नहीं है सुसुप्ति तक तो प्रपंच दिखाई देता है अज्ञान है सुख है और हम हैं तीन का अनुभव होता हो प्रपंच है विस्तार है क्योंकि सुख का अनुभव करके आते हैं और कुछ भी नहीं जाना बोलते हैं अज्ञान को जान के आते हैं अज्ञान का ज्ञान भी है किंतु तो? उसकी जो तो ऊपरी अवस्था है जिसको तुरी अवस्था सब जैसे कहते हैं माना लौकिक भाषा में बोले तो समाधि जिसको बोले जो योग सूत्र के माध्यम से निर्विकल्पक समाधि मान लें उसको उस अवस्था में कोई नहीं प्रपंचों का समाध कोई प्रपंच नहीं होगा अगर प्रपंच हो तो समाधि होगी नहीं हम अकेले हो कोई ना हो तभी तो उसी का नाम समाधि है अगर दूसरा दिखाई पड़े अनुभव में उस समय आता हो तो वो समाधि नहीं हो सब वाले बात अलग है जो निर्विकल्पक समाधि करके कहा जाता है वो तो हम ही हम होना चाहिए दूसरा होना ही नहीं हम माने शरीर नहीं ये शरीर देखेंगे तो समाधि नहीं होगी शरीर का तो दृष्टा है उसको उसमें बैठना है प्रपंच उपशम उस कालीन जो अमात्र ओंकार आत्मा से अभिन्न ओंकार है वह प्रपंच का उपशम वाला है वहां कोई प्रपंच नहीं है शिव कल्याण स्वरूप है वो अद्वैत है ये कहा समृता ऐसे संपन्न होता है उसकालीन ओंकार अद्वैत होता है और मात्र ओंकार माने आत्मा से अभिन्न ओंकार ऐसा होता है कहा एवं यथोक्त विज्ञान होता प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र स्त्री पाद आपने वह कहते हैं इस प्रकार के जो विज्ञान वाला है माने पाद और मात्रों का जो एकत्व तो जानता हो जो मात्रा पादा पादा मात्रा इत्यादि कहा था अष्टम मंत्र में कहा था पाद और मात्रा की जो एकत्व ओंकार की मात्रा आत्मा के जो पादों को एकत्व तो समझता हो जो भी ऐसा ज्ञान वाला है यथोक्त विज्ञान होता है प्रयुक्ता ओंकार प्रयुक्त ओंकार ऐसे विज्ञान वाले के द्वारा तो प्रयोग किया गया जो ओंकार होगा वह त्रिमात्र ओंकार कैसा होगा त्रिपाद आत्मा ही बच त्रिपाद वाला आत्मा वा आत्मा ही होता आत्मा से अतिरिक्त सकता ऐसे जो ज्ञानी होगा उसके फल क्या होगा कहा वो तो कहीं लोकांतर में नहीं जाता है संबी सति आत्मा ना आत्मा अपने से अपने में प्रवेश करता है दूसरे साधन से नहीं संबिषति आत्मा स्वेद स्वम आत्मा माना स्वयद अपने आप ही और अपने में ही माने अपने स्वरूप में पहुंच रहा है उसने कुछ नहीं है स्वरूप में पहुंच रही है लेकिन जाना नहीं पड़ता स्वे नैव आत्मा माना स्वयन स्व पारमार्थिक में किस आत्मा को पहुंचता है वास्तविक आत्मा तो परमार्थिक आत्मा है व्यावहारिक आत्मा नहीं पारमार्थिक आत्मा वो पहुंचता है यह एवं भेद उसको प्राप्त कर लेता है मैंने अपने को सचिदा में पाता है ऐसा जो जानता है कहा परमार्थदर्शी ब्रमे तृतीयम बीज भाव द्वारा आत्मा प्रविष्ट न पुनर्जाते न पुनर्जाते तुरीय से देखो परमार्थ जो होगा वास्तव में जो परमार्थ आत्मदर्शी होगा आत्मा में पहुंचे पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा परमार्थदर्शी व्यावहारिक प्रातभाषिक नहीं परमार्थ देखने वाला, वाला। रज्जु में सर्पना होती है तो दो दो होते हैं। एक परमार्थ दृष्टा होता है कौन तो रज्जु देखने वाला परमार्थ दृष्टा है जिसको रज्जु का विज्ञान है और सर्प देखने वाला वो क्रांति में है प्रातिभाषिक सत्ता में पड़ा हुआ है परमार्थ दर्शी नहीं है वो अयथार्थ वस्तु देख रहा है वैसे यहां भी जब तक हम जागृत सपना और सुसुप्ति में होते हैं तब तक हम परमार्थ दर्शी नहीं बन पाते हम अन्य को देखते हैं अन्य बन करके अन्य को देखते हैं यत्रही रही अन्य दिवस अन्यो अन्य दिपश्य इत्यादि स्मृति में आया है जब अन्य जैसा हो जाता है तो अन्य बन करके कर अन्य को देखता है द्वैत होता है अन्य जैसा बनकर द्वित आ जाता है ठीक है परमार्थ दृष्टि जो परमार्थ दर्शक नहीं आत्मदर्शनमय है जो वो व्यक्ति ब्रह्मविद वही ब्रह्मदिता होता है जो वस्तु वास्तविक वस्तु को समझता है वही परमृत्ता होता है अधिष्ठान को समझने वाला प्रवृत्ता होता है कल्पित में दृष्टि जिसकी पड़ गई वो परमृत्ता नहीं वो जगत व्यक्ता है वो जगत को जानता है ब्रह्म परमार्थदर्शी ब्रह्मविथ जो परमार्थ दृष्टा है ब्रह्मविद्ता है ऐसा जो ब्रह्मवित है प्रम वह तृतीय बीज भाव गलता वो तृतीय जो अवस्था हमारी थी बीज भाव अज्ञान सुशुक्ति उसको जला करके जाता है अज्ञान को भी भस्म करके ऊपर पहुंचा हुआ है तो तृतीय बीज भाव तृतीय तो अवस्था है बीज भाव जिसको सुशुप्ति कहते हैं अज्ञान है वहां जो तो अज्ञान है बीज का बीज अज्ञान है आत्मा का ज्ञान जैसे रज्जु में जितने भी कल्पना हम करते हैं उसका बीज क्या है रज्जु का अज्ञान यदि रज्जु की जानकारी हो तो हम कल्पना नहीं करेंगे सर्पादि की तो वैसे ये शरीर आदि की कल्पना जो जागृत व्यवहार स्वप्न व्यवहार की कल्पना का बीज क्या है अपना अज्ञान वही सुशुक्ति अवस्था है उसी में दिखाया गया है अपना अज्ञान स्वयं सो, का ज्ञान वो ब्रमत्ता जो हो जाता है ना वो तृतीय जो बीज भाव अज्ञान जो कारण शरीर जिसको बोलते हैं उसको जला करके दग्वा जला देता है ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी बस प्रसाद कुर्ति तरह ज्ञान रुपया जैसे जला देता उस अज्ञान को जला देता नष्ट कर देता बीज भाव मतलब तो वो बीजत्व को नाश करके आत्मानंद प्रविष्ट हो आत्मा में प्रवेश हो गया है अज्ञान विशिष्ट नहीं अब अज्ञान रहित आत्मा में प्रविष्ट आप अपने स्वरूप में पहुंचा हुआ है प्रवेश करना माने कोई घर में जाकर कोई घुसना जैसा तो है ही नहीं अपने स्वरूप भाव में उस बुद्धि हो जाती है पहुंच जाता है न पुनर्जा इसलिए अज्ञान यदि बचा हुआ होता तो पुनर् आने की संभावना थी जैसे शुश्रुप गया हुआ व्यक्ति वापस जाता है क्यों अज्ञान है बीज है जाग्रत स्वप्न के व्यवहार का बीज है किंतु उस तुरीय आत्मा में जब पहुंच जाता है तो बीज नष्ट हो चुका है अज्ञान नाश हो गया संसार का बीज नाश होने से न पुनर्जाय दे वो दोबारा फिर जन्म नहीं लेगा फिर तो शरीर कहो नहीं करता होगा न पुनर्जाय दे क्यों तूर्य से अबीज तो तुरीय आत्मा है वो बीज नहीं है बीज आत्मा कौन है प्राज्ञा है अज्ञान विशिष्ट आत्मा है आत्मा बीज है विश्व का और तेजस का बीज है किंतु तुरी आत्मा अभिजत तुरिय अभिजत तूरी आत्मा बीज नहीं है जैसे उस अवस्था में पहुंचने लौटा नहीं होता है अज्ञान नहीं रज्जु सर्पिवेके रज्वाम प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कारा पुनः पूर्ववत तद विवेकी नाम कहते देखो भाई जब तक रज्जु का अज्ञान था तब तक तो सर्प बुद्धि हो रही थी माने यहां पर घटाना है जब तक वह तूर्य में नहीं पहुंचेंगे तब तक जगत बुद्धि होगी जब तक रज्जू का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्पादि का ज्ञान होता रहेगा जब हम अपने स्वरूप में पहुंचेंगे तो ये सब खो जाएंगे ये कहना चाहते हैं इसके लिए दृष्टांत तो दे रहे हैं नहीं ही रज्जु सर्पयर विवेके जब अविवेक अवस्था में रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा था जब विवेक हो गया ज्ञान काल में आ गया रजु यस सर्प नहीं है रज्जु है ऐसा ज्ञान हो गया अधिष्ठान का ज्ञान हो गया जिस प्रति नहीं रज्जु विवेक है रज्जु सर्प का विवेक अवस्था में अवस्था में अज्ञान अवस्था में सर्प दिख रहा था ज्ञान अवस्था में आ जाने पर रज्वाम प्रविष्ट सर्प पहले रज्जु में प्रविष्ट सर्प था किस अवस्था में अज्ञान अवस्था में सर्प को मान रहे थे आप रजु में सर्प घुसा हुआ था आपकी बुद्धि में सर्प मान रहे थे तो रजु में जो प्रविष्ट सर्प है विवेक होने पर रजु सर्प का विवेक होने पर बुद्धि ना संस्कार पुनः पूर्ववत विवेक नाम न उठाष्यधि न पूर्वक बुद्धि संस्कारात् माने सर्पभ्रांति के कारण है बुद्धि संस्कार माने सर्प भ्रांति का संस्कार बुद्धि सर्प कारण था भ्रांति सर्पभ्रांति हो गई थी पहले वह संस्कार के बल पर पुनः फिर पूर्ववत तद विवेक नाम न उठाष्य फिर वो सर्प उठता नहीं उसके ब्रह्म के कारण दोबारा नहीं आएगा विवेक होने पर वो सर्प नहीं आ सकता ठीक इसी प्रकार तूर्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है अपने स्वरूप में फिर संसार उसके में दोबारा विश्व तय प्राज्ञ बने नहीं आता क्यों अधिष्ठान का ज्ञान हो गया उसको ठीक है नहीं रज्जु सर्पिवे रज्जु सर्प के अविवेक अवस्था में तो सर्प दिख रहा था वैसे हम जब तक अपने स्वरूप में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें संसार दिखता रहेगा विश्व तेजस प्राज्ञा हम बोलते रहेंगे करते रहेंगे संसार होता रहेगा तो जैसे रज्जु सर्प का विवेक जब हो जाता है या सर्प नहीं है रज्जु है जैसे ज्ञान हो जाता है फिर उस काल में वो सर्प का जो संस्कार होगा उस संस्कार के कारण दोबारा सर्प बुद्धि नहीं हो सकती है विवेक होने पर अधिष्ठान में आने पर नहीं होगा क्यों वो जो सर्प संबंधी रज्जु संबंधी अज्ञान था सर्प पैदा करने वाला वो नष्ट हो गया वहां विवेक काल में ठीक इसी प्रकार यहां भी तुरीय आत्मा जो होता है जो जागृत स्वप्न आदि जो व्यवहार के बीज था अज्ञान उसको जला करके अपने स्वरूप में पहुंचा हुआ है तो उसके लिए फिर ये वापस होना संभव नहीं है ये कहा नहीं रज्जु सर्प और विवेके रजु और सर्प पे विवेक दशा में काल में रजवाम प्रविष्ट सर्प अज्ञान अवस्था में रज्जु का सर्प प्रविष्ट था सर्प दिख रहा था वह सर्प प्रविष्ट आई न पुनर्जा सर्पो बुद्धि संस्कार भ्रांति के कारण संस्कार से सर्प भ्रांति के संस्कार से पुनः पूर्वत तद विवेकी नाम न उत्था उसके जो विवेकी हो गया है जिसको विवेक हो गया रज्जु सर्प नहीं रज्जु है उसके लिए वो उस सर्प खड़ा नहीं होता दोबारा उठता नहीं है यह तो क्या क्योंकि उसका बीज नष्ट हो गया सर्प पैदा करने वाला बीज क्या था रज्जु का ज्ञान नष्ट हो गया ठीक इसी प्रकार यहां भी तूर्य में पहुंचने पर तूर्य में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक तो, तो व्यवहार है संसार है जाग्र सुन सुधि सब चलता रहेगा विश्व है तेजस प्राप्त है किंतु यह सब बनाने वाला क्या था वो तो तुरिया आत्मा का अज्ञान यही था उसके कारण से बन रहा था ये सब जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्पादी बन रहे थे उसी प्रकार उस अपना स्वरूप के अज्ञान से सारा व्यवहार कर रहा था किन्तु आज वो अज्ञान नष्ट हो गया तुरीय आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प नष्ट हो जाते हैं दोबारा सर्प वहां पैदा नहीं होता क्यों क्यों नहीं होता उसके कारण नाश हो गया क्या था रज्जु का ज्ञान जगत का कारण था तुरीय आत्मा का ज्ञान होगा तो जगत फिर दोबारा हो नहीं सकता उसके इसलिए वापस आता नहीं ये मंद मध्यम धीआम ये मान ये तो हो गया उत्तम अधिकारी के लिए चर्चा हो गई जब तुरही आत्मा में पहुंच गया तो उसके लिए फिर संसार नहीं है किंतु कुछ मंद बुद्धि वाले हैं कुछ मध्यम बुद्धि वाले हैं उनके लिए कैसे होगा क्या क्या सहारा लेंगे तो प्रतिपन्न साधक भावाना भाई सिद्ध भाव में नहीं साधक भाव में है जोड़ो और तुरही आत्मा पहुंचने वाले तो सिद्ध भाव हो गए उनके लिए तो फिर अज्ञान है ही नहीं किंतु जो साधक भाव में बैठे हैं मंद अधिकारी है मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए तो प्रतिपन्न साधक भावानाम प्राप्त है साधक भाव में प्राप्त है सिद्ध भाव में नहीं है उनके लिए सन्मार्गामीनाम सन्मार्गामी हैं, अच्छे कर्म करते हैं उपासनादि करते हैं उनके लिए सन्यासी नाम जो सन्यासी हैं उनके लिए मात्राणाम नां, पादा नाम कृतप्त सामान विधान जो ऐसे लोग आए ओमकार की मात्रा आत्मा के पादों के जो सादृश्य समझते हैं दो दो सादृश्य तीनों में बताया था जो तो जानने वाले हैं मात्राणाम ओंकार ऐसे मात्राणाम और पादानाम आत्मन पादानाम विश्व तेजस्व्या इत्यादि पाद है पादानाम च कृप्त सामान्य विधान निश्चित है सामान्य जिनको निश्चित है सामान्य सादृश्य को निश्चित है जिनके पास वो सादृश्य समझते हैं यथावत उपास्यमान ओंकार जैसा कहा वैसे उपास्यमान जो ओंकार होगा ओमकार उपासना करेंगे तो ओंकार क्या करेगा ब्रह्म प्रतिपत्ते आलम्बनी बहती है उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए आलम्बन बन जाएगा सहारा बन जाएगा उनका उनके लिए सहारा बनेगा आलम्बन बनेगा ये एक तथा जब ये बात आगे कहेंगे कि अद्वैत प्रकरण में कारिका में कहेंगे आश्रमा स्त्रिविदाहीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट उपासनोपदिष्ट तदर्थम अनुकंपया इत्यादि वहां कारिका में बोलेंगे आगे आश्रमाश्र विदाय लेना आश्रम का अर्थ लेना है आश्रमी आश्रम माने कोई सन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम में आश्रम धर्म वाले आश्रम तीन प्रकार के हैं कहते हैं आश्रमी लोग यहाँ आश्रम का अर्थ आश्रमी समझ रहा अर्षादी अच एक सूत्र है जैसे अर्ससा बोलते हैं अर्शस वायु रोग होता है वो रोग वाले को अर्सा बोला जाता है अच प्रत्यक होता होता है या आश्रम शब्द से अस करेंगे तो आश्रम ही बनेगा वो किंतु अर्थ आ जाएगा आश्रमी आश्रम, आश्रम तीन प्रकार के हैं हैं। एक है मंद बुद्धि वाले है एक उत्तम आश्रम एक मंद है एक मंद है एक आश्रमा विदाहीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टि एक उत्कृष्ट दृष्टि वाले है एक मध्यम दृष्टि वाले है एक मंद दृष्टि वाले हैं तीन प्रकार के आश्रमी है तो उनमें से जो मंद और निकृष्ट दृष्टि वाले मंद दृष्टि वाले उनके लिए अनुकंपा करके शास्त्र ने यह बताया मार्ग उपासना बताई है तो उत्तम अधिकारी के लिए उपासना की आवश्यकता में वो तो पहुंचे हुए उपासना मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी को देख करके शास्त्र ने उपासना का विधान किया है ऐसा कहा देखे केवल तुम अद्वित जो भाष्य में कहा था ओंकार चतुर्थ आत्मैव आत्म केवल केवल बने अद्वितीयत्व उस काल में जो ओमकार चतुर्थ मात्र स्वरूप हो जाता है तो वहां अद्वितीय हो जाता है फिर दो नहीं रहते हैं बताया विशेष मांतरम उपाध है तुम तुम दूसरा विशेषण है एक तो अमात्र चतुर्थो ऐसा बोला था दूसरा विशेषण अव्यवहार्य दूसरे विशेषण का कथन करते हैं अव्यवहार्य क्यों है तो भाष्य में कह दिया अविधान अविधेय रूपयोर बांग मनोश्वर क्षणत्वाद अव्यवाह्य अव्यवाह इसलिए व्यवहार क्योंकि नहीं होता क्यों अविधान माने वाणी और अविधेय माने मन ये दोनों क्षण है उस पूरी अवस्था में ना मन है ना वाणी है मन वाणी का विषय नहीं हो तो अभिधान और अविधेय दोनों का बांगणी अभिधान है और मन अविधेय है दोनों छीण हैं वहां नष्ट हो चुके हैं इसलिए अब व्यवहार यह वह आत्मा व्यवहार क्योंकि नहीं होता तुरी आत्मा ने ठीक है अभिधानम बाघ यहां अभिधान शब्द अर्थ भाषण में जो कहा वो बाघ वाणी को लेना और अविधेयम मन और अविधेय क्या है तो मन है यहां क्यों कहते हैं आगे जब तृतीय प्रकरण पढ़ेंगे आप कारिका में समझने के बाद मन कहीं से होता है विषय होता है मन है तो विषय है मन नहीं तो नहीं इसका विषय मन है और कुछ नहीं है जो विषय होता मन ही है ये कहेंगे आगे ये कहना चाहते हैं अविधे मना या अविधेय समझ मन है रिक्ता, रिक्ता अर्था चित्ता अर्थाभ्य चित्त से अतिरिक्त मन से अतिरिक्त अर्थ का अभाव अभिभाष्य मानवता आगे कहने वाले हैं कारिकाकार गौरपादाचार्य जी कहेंगे कहा कहेंगे तृतीय प्रकरण में कहेंगे ध्यान रखना कहा कहेंगे वहां कहेंगे मनोदृश्यदम सर्वम यथकि सचरा मनसो यमन भावे द्वैतम नवे जो कुछ भी है वो मन है मन से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं इसलिए अविधेय सर्वदेश मन को लेना यहाँ बोल रहे हैं क्यों जो कुछ भी दृश्य चराचर है वो मन ही है जब मन अमनी अवस्था में जाता है तो द्वैत नहीं मिलता उस द्वैत मिलता है मन काम करेगा जब मन जब काम कर, नहीं करता तो द्वैत नहीं मिलता सारी मन की कल्पना है है कोई कह हैं। ये रहे अभिदास्य मानकवाद चित्त से, से अतिरिक्त मान मन से अतिरिक्त अर्थ का अभाव आगे कथन किए जाने वाले है तृतीय प्रकर्भ कहेंगे अभिधाष्य मानकवाद तय तो मूला ज्ञान क्षय क्षणत्व तो, तो दोनों क्षेण हो गए क्यों जो मूला ज्ञान है मूल जो अज्ञान मूलम च मूला ज्ञान नष्ट हो गया अविद्यालाज्ञान तो समाप्त तो तो हो गए तयो मूला ज्ञान क्षय क्षणत्व दोनों क्षेत्र तय क्षणत्व तो दोनों क्षेत्र हो गए मन वाणी नहीं है वहां क्यों क्षण हो गए मूला ज्ञान के क्षीण नष्ट हो जाने के कारण से तुरीय भाव में पहुंचा हुआ है तो उस अवस्था में अज्ञान को नाश करके पहुंचा हुआ है क्षीणत्थ ये क्षीणत्वाद जो हेतु है न अव्यवहार्य को सिद्ध करना ये प्रतिज्ञा हेतु दिया क्षीणत्वाद भाष्य में ऐसा कहा था वो हेतु का अर्थ ये समझना क्षीणत्वाद का अर्थ समझना मूलाज्ञान नाश होने के कारण से ये आगे शंका होती है अव्यवहारश्चेद आत्मा नाश्ती है वह इतिहास अगर व्यवहार के योग्य नहीं तो नहीं है जो व्यवहार के योग्य नहीं होता उसको कौन मानता है उस वस्तु को आय करके लोग में कोई मानता नहीं है जो व्यवहार के उपयोगी हो वही वस्तु होता है ये शंका है अव्यवहारश्चेद आत्मा यदि आत्मा अव्यवहार्य है तो नाश्ती है वो है ही नहीं इतिहास ऐसा शंका उठाकर कहते हैं उत्तर देते हैं विकार जात विनाश अवधित्व ना आत्मा को अवशेषापेगा जितने भी विकार वर्ग हैं कार्य वर्ग हैं इनके जो नाश के अवधि रूप से आत्मा को मानना पड़ेगा कोई भी कार्य का नाश होगा कोई न का अधिकरण नाश होता है जैसे घट नष्ट होगा कहां होगा कपाल में अधिकरण में नाश होना है कहीं ना कहीं उसका अधिकरण होगा तो ये जो जगत का नाश का जो अधिकरण होगा वही तो आत्मा होगा इस रूप से जाना जाता है ये कहते हैं। विकार जाता है। जितने भी विकार वर्ग है कार्य वर्ग है द्वित वर्ग है विनाश अवदित नाश के अवधि रूप से वो अवधि है वही नाश होना इसने। है इसने पूरी आत्मा अवदित्य आत्मा आत्मा रह जाता है इसलिए आत्मा नहीं कर नहीं सकते कोई भी कार्य का नाश होगा उसको अपने अधिकरण में नाश होता है कहने के अधिकरण होगा बिना अधिक्रम का नाश नहीं हो सकता उसका कहीं ना कहीं देखेगा अभाव अभाव देखने रहा अधिकार अधिकरम दिख रहा अभाव नहीं बम ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं कह नहीं सकते कहा इसलिए कहते हैं प्रपंच उपशम प्रपंच के अभाव से लक्षित होता आत्मा प्रपंच का उपशम माने अभाव प्रपंच का अभाव जहां होता है उसको आत्मा समझना है प्रपंच उपशम इत्यादि कहा ठीक है स्य सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठान और अधिष्ठान वही है सारा जग द्वैत की कल्पना वही होती है शुद्ध चेतन जो आत्मा है उसी में कल्पना होती है कल्पक और हो जाएगा ज्ञान विशिष्ट आत्मा कल्पक बनेगा किंतु कल्पना होगी शुद्ध कल्पना का अधिष्ठान वही है तस्व वो जो प्रपंच रहित आत्मा है वही उसी का ही सर्वद्वैतिक कल्पना अधिष्ठान अवस्थानम उसी का इस रूप से अवस्थान है संपूर्ण द्वैत कल्पना के अधिष्ठान रूप से रहा है अप्रत्य अद्वैत है इसलिए अद्वैत कहा उसको द्वैत कल्पना का अधिष्ठान है तो द्वैत का जब अद्वैत का ज्ञान होगा तो द्वैत का अभाव हो जाएगा अभाव का अधिकरण हो जाएगा ओमकारस्तुरियसन ओंकार स्तूर आत्मैव ये ओंकार तुरीय कहा था उसका उपसंहर करते हैं एवं इत्यादि वासी ने कहा एवं यथोक्त विज्ञान वाता प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र त्रिपाद आत्मास इवा ने कहा इस प्रकार जो पाद और मात्राओं का एकत्व तो को जानने वाला जो व्यक्ति होगा ओंकार के मात्रा और आत्मा के पादों का जो एकत्व समझने वाला व्यक्ति होगा उसके द्वारा प्रयुक्त ओंकार जो होगा त्रिमात्रा ओंकार वो आत्मा ही है वो ये ठीक है यथोक्त माने क्या है यथोक्त विज्ञान बता कहा था भाष्य में तो यथोक्त माने यथोक्तम विज्ञानम पादान मात्रान का एकत्व जो पादों का और मात्रों का आत्मा के पाद ओंकार के मात्राओं का एकत्व जानने वाले लिए ओंकार त्रिपात्र ओंकार त्रिपाधा आत्मा ही होता है ये कहा ठीक है देना जब पादा मात्रा तुरीय आत्मा ओंकार वास्तव में जो तुरी आत्मा है ना वो कोई आत्मा के पाद है वहां ना कोई ओंकार के मात्रा है ये तो भूतपूर्व गति से कहा आत्मा के पाद चल रहे थे इसलिए वहां पाद शब्द का प्रयोग कर दिया जैसे भूतपूर्व सैनिक होता है ना? अभी सैनिक नहीं होता पहले था पहले पाद पाद पाद करके गए थे तो ठूल थूल जागृत स्वप्न सुशुप्ति पाद पाद बोलते जा रहे थे यहां भी पाद शब्द का प्रयोग है किंतु पाद नहीं है तुरिया इसी प्रकार ओमकार के मात्रा चल रहे थे पहले अ मा। इसलिए मात्रा शब्द का प्रयोग करके कहा गया कंतु मात्रा भी नहीं मह रहे ठीक है ना मात्रा से वास्तव में जो तूर्या आत्मा मना पाद है न मात्रा है ओंकार की मात्रा भी नहीं है और ये आत्मा के भी पाद भी नहीं है वो विश्व तय जैसे आदि में है सब पाद और मात्रा आदि चर्चा यहाँ है माना अज्ञान विशिष्ट अवस्था में ही सारी चर्चा है प्राज्ञ तक ये चर्चा है पाद और मात्रा की चर्चा हम जब अज्ञान अवस्था में प्राज्ञ में सु तक समझो वहां तक की है प्राज्ञ अवस्था तक है उसके ऊपर नहीं है एक नादा मात्रा तुय आत्मी ओंकार आत्म रूप ओंकार में न पाद है न मात्रा है पूर्व पूर्व विभाग उत्तर उत्तरांतर भावे क्रमाद आत्मनि क्रद आत्मश्यती लक्षण प्रयुक्त सन् ओंकारो मात्र पादाच अवस्थितस्य आत्मो अवस्थित आत्म तद्रूपो असहन तदूपोती कहते हैं पूर्व पूर्व जो विभाग था जागृत स्वप्न सुषुप्ति इधर अ उ म जो विभाग थे ये सब विभाग पूर्व विभाग पूर को उत्तर उत्तर अंतर्भाव उत्तर उत्तर में अंतर्भूत करते जन स्थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में इस प्रकार अ को ऊ में ऊ को में इत्यादि पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर में अंतर्भाव करके क्रम से चलने पर आत्मा परिवशति आत्मा में जाकर के एक होगा उस दूरीय आत्मा में सारा वहीं विलय होना सबने इतम लक्षण तत्पता ये इस प्रकार को जानने वाला मान प्रविला से आत्मा में एक करना माने अपवाद रूप से किस रूप ले आरोप पूर्व तो आ गए थे वहां से अब अपवाद रूप में चलना है ओमकार के के तो और मात्रा पाद स्वस्मिन अंतर्भाग्य ओंकार क्या करता है मात्रा और पादों का अपने में अंतर्भाव करता है अपने में समेट लेता है अवस्थित उस प्रकार से रहने वाला जो ओंकार होगा आत्मनोप भेदम असमान आत्मा उस आत्मा का भेद सहन नहीं करता ओमकार उसका आत्मा से भिन्न अपने को सहन नहीं कर पाता हुआ तद भौतिक ओमकार आत्मरूपी हो जाता है ये कहा ज्ञान से फल मात्र ओमकार आत्मा ही है ये जो जानने का फल बताते हैं क्या होगा फल कहा संतिया स्वे वो पार्थिक आत्मा एवं भेदभाष ने कहा अपने स्वरूप से अपने स्वरूप प्राप्त हो या अन्य बनकर के अन्य में जाना भी नहीं है कर्ता और कर्म अलग होना भी नहीं है अपने स्वरूप की उपलब्धि होना माने जो आवरण थे वो हटाना यही काम है स्वरूप तो स्वतः ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको औसत दिया जाता है औसत किसके लिए जाता है रोग हटाने के लिए बाद में क्या बोलते हैं आपका स्वास्थ्य लाभ हो गया स्वास्थ्य लाभ हो गया बोलते हैं स्वास्थ्य माने स्वस्थ अतिथि स्वस्थ अपने में रहने रहने पर स्वस्थ कहा जाता है हम दूसरे में आश्रित थे रोग में आश्रित थे अस्वस्थ हो गए थे अस्वस्थ माने दूसरे में आश्रित हो गए थे और जो दूसरे में आश्रित जिस में आश्रित जिसमें उसको हटाने के लिए औषधि काम करते थे बाद में क्या फिर स्वस्थ ही वो स्वस्थ जो पहले का वो स्वास्थ्य लाभ होना है जैसे मान रोग आने से पहले जो अवस्था थी वही अवस्था हमारी है बाद में वही अवस्था में पहुंचना है जो बीच में आए हुए अंतराये थे विघ्न थे उनको हटाने के लिए दवाई का काम किया था इसी प्रकार यहां भी है हमारा स्वरूप उत्तरी आत्मा ही है किंतु तो अपने स्वरूप को न जानने के कारण ये जो रोग लग गया अज्ञान रूपी रोग लगने से हम कहीं के कहीं बहक रहे थे अपने को विश्व मान रहे थे प्राज्ञ मान रहे थे टाइजस मान रहे थे क्या क्या मान रहे थे किंतु तो? अब वो रोग हट गया श्रुति वाक्यादि के द्वारा रूपने पर हम अपने स्वरूप में होना यही है। हैत्मा आत्मा अपने से ही अपने को प्राप्त करा स्वयं नहीं आत्मा माने स्वय नहीं अपने आप दूसरे साधन से नहीं स्वय नहीं साधन भी वही है स्वयं अपने स्वरूप में ही प्राप्त करता है पारमार्थिक महात्मा जो पारमार्थिक आत्मा है वास्तविक आत्मा बनावटी आत्मा नहीं ये तीनों कालीन आत्मा तो बनावटी थे उपाधियुक्त थे एवं बेदाइसा जानने वाला व्यक्ति अपने को प्राप्त करता है ठीक हमें सुसुप्ते ब्रह्म प्राप्त से पुनर्त्थान पत्थ मुक्त एक संका आती है जैसे सुसुप्त में ब्रह्म प्राप्त हो गया था सता सुपन्न थी ऐसा स्तुति है उस काल में तदा मैंने सुसुप्त काल में सत के साथ परमात्मा के साथ एक हो जाता है ऐसा आया तो सुसुप्त में जो ब्रह्म प्राप्त हुआ व्यक्ति था ब्रह्म में एक हो गया था उसका पुनरुत्थान होता है फिर जागरूक फिर मनुष्य रूप में आ जाता है ठीक इसी प्रकार तुरी अवस्था में पहुंचा हुआ भी आएगा जैसे व्यक्ति तो वापस हो सकता है तो तुरी आत्मा तो वापस हो सकता है मनुष्यदी आकार में यह शंका है सुसुप्त ब्रह्म प्राप्त सुसुप्ति अवस्था में जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया सताश्रम में तदाश्रम पन्नो ऐसा छांदो के में उस काल में उस परमात्मा के साथ एक होता है जब एक होता है तो फिर वापस जब वहां से होता है एक होने पर भी वापस आ सकता है तो तूर्य में एक होने वाला भी वापस होगा ये शंका है जो सुप्ते ब्रह्म प्रार्थना से पुनर उत्थान अब तो पुनरउत्थान होता है उसका वो जागृत स्वप्न में फिर आ जाता है ठीक इसी प्रकार मुक्त से भी पुनर्जन्म से जो मुक्त आत्मा है तूर्य आत्मा को प्राप्त किया तो मुक्त हो गया उसके भी पुनर्जन्म होगा यह शंका उठाई तो उत्तर देते हैं ये परमार्थदर्शी है सुसुप्ति में ब्रह्म प्राप्तों को परमात्मा दृष्टि ने अज्ञान था बीच में हमारे में और परमात्मा के बीच में एक पतला पतली सी चद्दर पड़ी हुई थी जागरूक स्वप्न में तो मोटी चद्दर है बहुत मोटी चद्दर है उसे ढके हुए हम सुसुप्ति में चद्दर तो है किंतु पतली सी है इसके कारण से हम सही नहीं मिले थे वहां सही मिल नहीं पाए थे परमात्मा में हाँ, मिला जैसा हो गया था किंतु बीच में एक विभ्रान था अज्ञान था ये कहते हैं वो अज्ञान विशिष्ट अवस्था थी इसलिए वापस होता है सुशुक्ति से किंतु ये है अज्ञान नहीं अज्ञान रहित अवस्था है यहां से वापस नहीं होगा इसलिए कहा परमार्थदर्शी वास्तविक ये वास्तविक दृष्टा है तुरी आत्मा को जानने वाला परमार्थदर्शी है ब्रह्मवेत्ता है वो वास्तव नहीं क्यों तृतीयम बीज भाव तधवा आत्मा प्रविष्ट वो तृतीय जो बीज बीज भाव है सुश्रुति है कालीन अज्ञान है वो बीज है जागृत स्वप्न आदि का बीज है उसको जला करके अपने में प्रवेश किया है उसने अज्ञान को नाश करके अपने में पहुंचा हुआ है इसलिए न पुनर्जाय वह तुरीय आत्मा प्राप्त करने पर फिर दोबारा जन्म नहीं हुआ सुश्रुति काल में ब्रह्म प्राप्त करने वाले को वापसी इसलिए होती है वह अज्ञान विशिष्ट आत्मा को प्राप्त हुआ था शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं किया था इसलिए वापस हो जाता बीज है वहां आने का बीज है जागृत स्वप्न पैदा करने वाला बीज था इन तुरिया आत्मा काल में अज्ञान को नाश कर दिया जो जागृत स्वप्न बनाने का बीज था वो नहीं है इसलिए पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं होगा ये कहा ठीक है हमें कहते हैं सुसुप्त से पुनरुत्थान बीजभूत अज्ञान से सत्वात देखो तो भाई सुसुप्त व्यक्ति का पुनरुत्थान जो होना है फिर मनुष्यादि आकृति में आना है सोया हुआ व्यक्ति सुसुप्त व्यक्ति फिर जाग्रत स्वप्न में आ जाता है उसके लिए क्या है बीज बीजूतान बीज बहुत अज्ञान है इसको पैदा करने वाला अज्ञान पड़ा हुआ है शिव सृति में इसलिए इनको वापस होना संभव है शिव सृति में कह हुआ व्यक्ति के वापस होना संभव है यह तो जब आत्मा की अवस्था जब आ जाती है तो बीज भूतम अज्ञानम तृतीयम सुख सुप्त काख्यम जो बीज स्वरूप अज्ञान है बीज बनने वाला अज्ञान जो जाग्रत स्वप्न आदि के मनुष्य आदि बनाने वाला जो बीज का अज्ञान था आत्मा को मनुष्य बनाया जैसे रस्सी को सर्प बनाने वाला क्या है बीज क्या है रस्सी का अज्ञान तो आत्मा को मनुष्य बना के घुमा रहा है वो कौन है अज्ञान है वो नाश हो चुका है ये है ये बता रहा है यह है तो जो तुरी आत्मा की बात जहां तक है यहाँ तो चतुर्थ अवस्था में तो तुरी आत्मा में तो बीज भूतम अज्ञान जो बीज भाई अज्ञान जो की मनुष्य स्वप्न में लाने वाला बीज अज्ञान है जैसे रज्जु का अज्ञान सर्प को जन्म देता है ठीक इस प्रकार हमारा अपना स्वरूप का अज्ञान से हम मनुष्यादी हुए हैं मान्यता बनाई हुई है हमने तो यहाँ तो बीज भूतम अज्ञान तृतीयम जो तृतीय अज्ञान कारण शरीर जिसको बोलते हैं अज्ञान तो वह सुसुप्ताख्यम जिसको सुसुप्त नाम दे दिया सुषुप्ति अवस्था के अज्ञान कहते हैं जागरण सुप्री के बीच मानते हैं उसको वह दग्धाय वह यहां उसको जलाकर ही आप प्रविष्ट हुआ है अज्ञान को नाश करे ही प्रविष्ट हुआ है जब तक रज्जु का अज्ञान नाश नहीं होगा तब तक वो रजु में प्रवेश कर नहीं सकता सर्प बुद्धि बनी रहेगी हाँ। सर्पबुद्धि नाश होगा कब नाश होगी कब रज्जु के ज्ञान काल में तो रजू के ज्ञान करके रज्जु में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति को दोबारा रज्जु में सर्वभ्रम नहीं होगा ऐसे यहां भी कहना चाहते हैं यह तो बीज भूतान तृतीय तृतीयम आख्यम जो सुसुप्त नामक ज्ञान है दग्धा उसको जलाकर ही तेषा आत्मानम जो विश्वादी का आत्मा है जो विश्वादी कल्पित है किसमें विश्व तेजस प्राज्ञात ये तीनों आत्मा कल्पित है पूरी जमे तेषाम आत्मान ये जो विश्वादी आत्माओं का स्वरूप है जो अधिष्ठान है स्वरूप है ये विश्वादी भी कल्पना है वो आत्मा। जैसे में कहा कल्पना हमारा स्वरूप को कालीन आत्मा हम थोड़ी गए कल्पना है सब। अज्ञान के कारण से हम अपने को मनुष्य घूम के गुमराह तेषा आत्मान तेजाम विश्वादी नाम ट्रिपणी का जो विश्व तेजस्त्र बना हुआ आत्मा इनका जो स्वरूप है आत्मा मान स्वरूपम आत्मान इनका जो स्वरूप है तुरयम विश्वादी का स्वरूप जो तुरीय आत्मा है तुरी प्रविष्ट उस तुरीय प्रविष्ट हुआ है विश्वादी के अज्ञान को मैंने अज्ञान को नाश करके विश्वादी के कारण अज्ञान नष्ट हो गया है नष्ट होकर के तुरी में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा उसका विद्वान ऐसे विवेकी विधि नशन उत्थान वो व्यक्ति दोबारा उठना माना जागृत आदि में आना संभव नहीं है विश्वादी बन नहीं सकता है क्यों ज्ञान से अज्ञान को जला करके पहुंचा हुआ है ये कहा कारण अंतरिण तदयोगात क्योंकि बाहर आने के लिए फिर विश्वादि में आने के लिए कारण होना चाहिए कारण है नहीं कारण क्या है अज्ञान अज्ञान है तुरिया आत्मा का अज्ञान हो तो मनुष्य आदि बन सकते थे, थे हम किंतु अभी तुरिया आत्मा का अज्ञान नहीं ज्ञान काल है इस कारण नहीं अज्ञान नहीं है यहां आने के लिए पुनरुत्थान का कारण अज्ञान अज्ञान नहीं है कारण अंतरिण बिना कारण के तदअयोगाद पुनरुत्थान अयोगाद फिर दोबारा आना संभव नहीं है कारण सुश्रुति में कारण होता है अज्ञान रहता है इसलिए दोबारा आ जाते हैं तूर्य में पहुंचने पर आते नहीं क्यों आने के कारण नहीं है कारण कारण अंतरेण तदयोगात कारण के बिना उत्थान अयोध है फिर आना संभव नहीं है तो तूर्य में पहुंचने के बाद आना संभव नहीं है एक तुरीय एवं पुनरुत्थान बीज बीजभूतम भविष्य आशंक्य कार्य कारण विनर्मुक्त तदयोगात्मित शंका होती है कि ऐसा है कोई बीज मान लेंगे पुनरुत्थान का बीज तुरीय कोई मान लेंगे तूर्य में पहुंचा हुआ फिर आ जाएगा तुरी आत्मा तो है उस काल में उसी को बीज मानो यह शंका है तुरीय में वो पुनरुत्थान बीजम बीजभूतम भविष्य थी पुनरुत्थान का बीज फिर मनुष्यदी बनने के लिए मान विश्व तेजस प्राग्ञ बनने के लिए मनुष्यदी बना मानी विश्व तेजस प्राग्ञ रूप में आ जाना इसके तु, लिए तुरीय बीच हो जाएगा पुनरुत्थान का बीच भविष्य ही हो जाएगा यदि आशंका ऐसा संख्या कर उत्तर देते हैं बाबा कार्य कारण भी तस् तुरीयो जो तुरी आत्मा है न कारण है न कार्य है न कार्य कोटि में आता है न अज्ञान है वो कारण भी नहीं है न वो विश्वादी है कार्य है विश्वादी विश्वास प्राज्ञा कारण है अज्ञान ये दोनों नहीं है कारण कोटि में भी नहीं कार्य कोटि नीय आत्मा कार्यकार आत्मा तो कार्यकार कार अतिरिक्त है मुक्त है कार्य कार्य तो धर्म भी नहीं कारण तो धर्म में नहीं है दोनों तस् मन माने तद अयोगा बीजभूत अयोगात बीज बीज, भूता, योगा, बीज होना संभव नहीं बीज होना संभव नहीं इसलिए मैं ऐसा मत कहना की वो तुरीय बीज बन जाएगा विश्व बनने के लिए ऐसा नहीं करना एक कहा तुरयश इत्यादि कहा तुरिया से अबीजवात भाषण का तूर्य बीज नहीं है और जो विश्वादी बनने का बीज था वो जला करके तूर्य अवस्था में पहुंचा हुआ है अज्ञान अज्ञान नहीं है इसलिए पुनरुत्थान उसका होता नहीं तुरी आत्मा को प्राप्त करने पर पुनरुत्थान फिर मनुष्य भी नहीं बन सकता ये कहा ठीक मुक्त पूर्व संस्कारात पुनरुत्थान आसंका दृष्टान है अरे तुरी आत्मा पहुंच गया गुप्त हो गया फिर भी पूर्व संस्कार के आधार पर पहले मनुष्य आदि मानता रहा ना अपने को वो संस्कार होगा ना उसके पास तो उसके बल से फिर दोबारा मान जाग, जागृत आदि में आना संभव है पूर्व संस्कार के बल पर यह शंका उठाई मुक्त माने तुरीय भाव में पहुंचना मुक्त है वो वो मुक्त आत्मा है जो मुक्तात्मा है उसका भी पूर्व संस्कार पूर्व संस्कार था मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं ऐसा जब अज्ञान काल में मनुष्य आदि रूप में पाता था अपने को तो पूर्व संस्कार पूर्व संस्कार से पुनरउत्थान हम आसन पूर्व संस्कार का दोबारा तूर्यप होने के बाद भी फिर के बाद भी आने की संभावना है ऐसी शंका करके दृष्टान चे दृष्टांत के द्वारा खंडन करते हैं ऐसा हो नहीं सकता रज्जु के अविवेक काल में जैसे सर्प बुद्धि हो गई थी सर्प समझा था दृष्टान्त समझाना चाहते हैं तो रज्जु सर्प का विवेक हो गया नहीं ये सर्प नहीं रज्जु है ऐसा ज्ञान हो गया अब फिर पूर्व सर्प भ्रांति के कारण दोबारा सर्प बुद्धि वहां नहीं होगी रज्जु ज्ञान होने पर दोबारा सर्प बुद्धि नहीं होती है ठीक इसी प्रकार ये समझना का दृष्टांत देते हैं नहीं रज्जु सर्पयर विवेके भाष्य ने कहा रजु सर्प का विवेक और अविवेक अवस्था में सर्प बुद्धि हो रही थी हमने इसी प्रकार पूरी आत्मा के अभिवेक तशा में विश्वादी की प्रतीति हो रही है विश्व तेजता के रूप में आप पा रहे हैं अपने स्वरूप के अज्ञान है इसलिए ऐसे पा रहे हैं मनुष्य आदि रूप पा रहे हैं तो अब रजु सर्प का जो विवेक होगा ज्ञान हो जाएगा अधिष्ठान का ज्ञान होगा फिर वो सर्प भ्रांति हुआ होना संभव नहीं है यही कहना चाहते नहीं रज सर्प और विवेके रज्जु और सर्प के विवेक काल ज्ञान काल में रज्वान प्रविष्ट सर्व अविवेक दशा में रज्जु का प्रविष्ट था सर्प कब था अज्ञान काल में रज्जु का अज्ञान काल में रज्जु का सर्व प्रवेश हो गया था हम सर्प मान रहे थे उसप बुद्धि संस्कारात्न पूर्ववत्त तद विवेकी नाम उत्था बुद्धि के संस्कार माने भ्रांति संस्कार या बुद्धि माने भ्रांति जो पहले भ्रांति हुई उसके संस्कार से फिर पहले जैसा स्तर पर खड़ा हो जाए ऐसा संभव नहीं है न था का न उत्था क्षति उठ नहीं सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना एक कहा ठीक पूर्ववध यदि अविवेका में तेवा पूर्ववध भाष्य में उसका अर्थात अविवेक अवस्था में जैसे स्तर बुद्धि होती थी वैसे बुद्धि अब नहीं होगी रजु ज्ञान काल में नहीं हो सकती तन विवेकी नाम रज्जु सर्व विवेक विज्ञान विज्ञानवता रज्जु सर्व का विवेक हो गया रज्जु का ज्ञान हो गया उस ज्ञानी की दृष्टि में असर्पि न बुद्धि संस्काराद संस्कारादिश् न सर्प भ्रांतिर गृह थे भाष्य में जो बुद्धि संस्काराद पुनः पूर्ववत इत्यादि का बुद्धि शब्द से क्या लेना है कि बुद्धि शब्द से सर्प की भ्रांति सर्प के भ्रांति के संस्कार के कारण दोबारा भ्रांति नहीं हो सकती है दो नंबर की टिप्पणी सजातीय भ्रमांतर से प्रमुख संस्कार सूचन माने आगे जो पूर्ववादी की शंका हो सकती है आगे जो सजातीय संस्कार क्या करेगा का काम सजातीय सा भ्रम पहले एक भ्रम हो चुका था सर्वभ्रम हो गया था दोबारा उसी प्रकार का सर्व सर्वभ्रम होने के लिए है। रज्जु ज्ञान कारण बन जाएगा ऐसे शंका उठा के बोलते हैं पर परमावत संस्कार ज्ञान से उत्पन्न संस्कार होना चाहिए शंका उठा करते हैं ज्ञान से उत्पन्न संस्कार नहीं हो वो भ्रांति से आया हुआ संस्कार है वो संस्कार हो नहीं सकता यही कहा टीका में आगे उत्तम अधिकारीणाम ओंकार द्वारेण परिशुद्ध ब्रह्मत्मिक विदान अपनुद्धि लक्ष्मण फलम होता है जो उत्तम अधिकारियों के लिए फल बता दिया क्या फल बता दिया संविशति आत्मना आत्मान वो अपने से अपने में प्रवेश करता है दोबारा आना जाना, जाना नहीं उसका अपने से अपने में प्राप्त होना है उसे संविशति आत्मना आत्मान ये फल है उत्तम अधिकारी के लिए ये कह रहे उत्तमाधिकारी जो उत्तम अधिकारी थे उनके ओमकार द्वारे ओंकार के माध्यम से ओमकार और आत्मा के तादात्म्य करके फिर विलय के माध्यम से जा करके अमात्र ओमकार में तुरी आत्मा के साथ एकता करके के करके अपने में प्रविष्ट होना मान हो गया है उत्तमधिकारिणाम ओमकार द्वारा ओमकार के माध्यम से परिशुद्ध ब्रह्मत्मा के विराम ओमकार के माध्यम से परिशुद्ध आत्मा में ऐक्य व्यक्ता हो गए मैं परिशुद्ध आत्मा ही हूँ इस रूप पहुंच गए उनके लिए पुनरावृत्ति लक्ष्मण फलम होता है उनके लिए पुनरावृत्ति पुन्रा, नहीं होगी दोबारा फिर विश्वादी भाव में नहीं आएंगे फल कह दिया इधानीम अब मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए भी कुछ साधन देना है उसके लिए वो ओंकारी है साधन यही कहतेम मंदान मध्यमानाम से कथन ब्र प्रति व्यक्तियां फल प्राप्ति मं, मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कैसे फल की प्राप्ति होगी इस शंका करके कहेंगे आगे भाष्य में मंदम मध्यम भाव में भाव में नहीं है उत्तम अधिकार तो भाव में सनमारे तो सनमारमी है संयासीना मात्रा पादान चुप्त सा, मा, सामान्य विधान मात्रा और पादों का सादृश्य को ठिक ठिक समझने वाले जो होंगे उनका यथावत तो उपास्यमान जैसा कहा वैसे उपासना करने वाले ओंकार जो उपास्य हो जाता है तो ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए एक साधन बन जाता है इसी के माध्यम से कर्म मुक्ति के साधन बन जाता है मन, मंद और मध्यम अधिकारी के लिए कहा मध्यमान तीन नंबर की टिप्पणी है मध्यमेश् तारतम्यवक्षित्व मध्यम अधिकारी में तारतम्य भाव है कोई तो उत्तम अधिकारी के तरफ है कुछ मंद की तरफ है तारत भाव है कहते हैं मध्यमान तथा तत्व ज्ञान समर्थान मध्यमान कुछ तो मध्यम ऐसे तत्व ज्ञान में समर्थ भी है इति पूर्व में कहा था उत्तम मध्यमान व्याख्या कहा था उत्तम मध्यम लिए लिया जो तत्व में समर्थ वाले मध्यम है उनको छोड़ करके दूसरे मध्यम को लेना यहां उपासना के लिए ऐसा समझ ये बताएगा अच्छा इसलिए भाष्य में कहा था शारी शारी तो मंद मध्य मधियाम इत्यादि सबों से कहा ठीक है तेसा में भी क्रममुक्ति अविरुद्ध वो मंद बुद्धि वाले हो अथवा तो तो मंद बुद्धि मध्यम बुद्धि वालों के लिए भी क्रम मुक्ति विरुद्ध नहीं है माने ओमकार के माध्यम से ब्रह्मलोक प्राप्ति के माध्यम से माने मुक्ति हो सकती है अविरुद्ध है कहा तत्र वाक्य शैसा बोले उसी विषय में क्रम मुक्ति हो सकती है होंगी मंद अधिकारी की भी मध्यम अधिकारी की भी तथी व चार विधा त्रिविधा अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी तीन प्रकार के जो अधिकारी हैं उसमें आगे के शेष बताएंगे अधिकारी तीन प्रकार के होंगे करेंगे मांडू के कार्य का आगे कहेंगे आश्रमा हीना मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट उपासनोपदेष्ट तदर्थ ऐसा कार्य का भी कहेंगे आगे तृतीय प्रकरण में कहेंगे आश्रम शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना है आश्रमी तीन प्रकार के आश्रम में तीन प्रकार के हैं माने कुछ तो मध्यम हैं कुछ मंद हैं कुछ उत्तम है तो उत्तम को छोड़ करके मंद और मध्यम को लेकर के ये उपासना का विधान किया शास्त्र में जहां भी उपासना का विधान है उत्तम अधिकारी के लिए उपासना का विधान आवश्यकता नहीं है उसको तो अध्यारोप उपाध न्याय से समझ लेता है उत्तम अधिकारी जो होगा पहले से उपासना करके जिसने अंतकरण की शुद्धि कर ली होगी अपने इष्ट साक्षात्कार कर लिया होगा तो वो उसके अंतर्गत शुद्ध है तो उसको तो यह सब उपासना आदि की आवश्यकता नहीं कर चुका है या इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी वो कर चुका है किन्तु तो इसने नहीं किया होगा उसके लिए उपासना का विधान है ऐसे कहें समय हो गया है मतलब पश्ये माक्षत्र स्थिर सुत